ंद पदार गुरु सुंदर मुखांदम नंकरचार्यं आचार्य शूद्रभाष्यतौ मंदे भगवंतन पुनः ज्वाद तो से पूरा हो गया था हो गए भगवत तो सर्वात्म पे हितंत माह भगवान सर्वात्मा है सर्वेम आत्मा सर्वरूप है जितने कुछ प्रतीत होता है वो ब्रह्म से अतिरिक्त परमात्मा सत्य नहीं भगवान सर्वात्मा है अर्थात सर्व खदम ब्रह्म जो कहा गया सब कुछ ब्रह्म परमात्मा है उसमें अतिरिक्त जिस न प्रसिद्ध होता अध्यस्ते इसमें दूसरा हेतु कहते भगवान सर्वात्मा इसमें हेत्व कं अहंगू प्राणीना देहमास्थित प्राणपानुक्त चतुर्विधम होता देहसी अहम वैश्वान विहूता देहमासितः प्राणापानसमायुक्तः आसी अन्नं चतर्विधम चार प्रकार चार्न को पकाता पका पकाता है प्राण आपान से युक्त होकर हो के वैश्वान अग्नि होकर के प्राणियों के देहत होकर के उदर अस्त अग्निर्भूत उदर में अग्नि होकर के अयम अग्निर्वैशान रो यो अयम मंत्र पुरुषे ये नन्न पच्य से प्रमाणी अहमेती अहम शब्देन परो लक्ष्य से परमात्मा ही अहम शब्द से जता है जैसे अहम ब्रह्मात्में अहम शब्द का अर्थ वाक्या जीव है लक्षाशुद्ध है यहाँ भी अहम शाहक्ष वाच्यार्थ तो भगवान वासुदेव लक्षाईश्वर अहम अर्थ यहाँ अलक्षाथ शुद्ध ब्रह्म अहम शब्दों पर लक्ष्य भूत्वा पचाव संबंध वैसा नग्न होकर पचाता परसरात्म स्थितो श्रुति प्रमाणयति परमात्मा ही जाक्षर अग्नि स्थित है प्रमाण है अयम पुरुषे अग्नि अग्निर्षान अग्नि परमात्मा ही अग्नि है जो पुरुष के अंदर है विश्व न बचा जाता है बाह्यम भौम अग्नि व्यावृती थी अग्निशत से भूमि का अग्नि काग्नि इसकी और ग्रहण नहीं करना देहांतर तृतीयं तृतीय भूतम व्यवच्छी देह पांचिक देहे पांच देह का आरम्भ को भी ही। द्रित्यों तेज, द्रित्यों तेज, द्रित्यों तेज अग्ण। अग्ण। तो है तृतीय भूत आकाश वायु तेज तृतीय भूते तेज अग्नि उसको भी अग्नि सब्जेश लेना नहीं जाठराग्नि यह नहीं सत्य बाह्य अग्नि नहीं लेना और देह के आरम्भ तेज रूप अग्नि नहीं लेना अभी तो जाटाग्नि अलग जाठरात्म पर स्थित तस्त सिम न पृथक वक्त आशंक्य अभी शाह यदि जाठराग्नि परमात्मा है तो देहम स्थित ही प्राणीना देहमासी क्या जो से ज्याठराग्न खादन से देह हो गया इस इसका प्रतिष्ठित शुक्तिल्य पुरुष का इस छुट्टी को करके आस कर प्रास्त में जिसका है प्राण प्राण का देहम प्रविष्ट देहम प्रविष्ट पुरुष विध पुरुष तुल्य पुरुष अंत प्रविष्ट प्राणापान सामुत ठीक है प्राणापान करें प्राणाभ्याम समायत समय तो। संयुक्त सम पचानी पक्षम करता चतुर्विधम चतुष्प्रकार अन्न अम्सन सर सेठरात्म अन्नपा के सहकारी कारण परमात्मा जाठर अग्नि करके अन्नपाक करते हैं उसके सहकारी कारण है प्राणपान वायु प्राणापान समय तो। प्राणपान से सहित तो। प्राणपान वायु से सहित तो क्या है संदीपन है तो संदीपन कौन से प्राणपान के द्वारा सम्यक दीपित हो गईक है प्राणपान प्राणपान वायु ज्या्राग्नि को प्रज्वलित करते उसके द्वारा अन्न का पतन होता है अन्न से चापुर विद्व प्रकटे थे असनम चतुर्कार अन्न चार तो प्रकार है चार प्रकार के भोज भक्ष्यम भोज्यम एक है दूसरा है भक्षण भक्षण में तो द्वंत अपेक्षा चर्दो करेंगे कब आएंगे तो, तो भक्ष्य होगा और द्वंत अनपेक्ष जो होता है भोज्य पायस आदि और चुस्त चुस्त इच्छु आदि चुस्त करके प्रकृति करते और लेह होता है वो काटते हैं लेह लेता है, ले है। ले गुलादि मधुआद जो केवल रसाधन भज्य दृष्टि एवं भक्त भोज्य रूप सर्व जगत अग्निश्वा भक्ति काले ध्यात भक्तृन्न इति नांगिक सफलम ध्यान दस यहाँ तो परमात्मा सर्व रूप ये कहते हैं प्रसंग से ये भी विशेष कथन करते हैं जो अन्न भोजन काल में ये ऐसे विचार करता है दृष्टि चिंतन करता है भक्तरी वैश्विक दृष्टि जो भक्ता है वैष्णव अग्नि भज्य हो गया सोम सोम दृष्टि काल भोज्य रूपन एवं भक्ति भज्य सर्वजगत सर्वण जगत संपूर्ण जगत भोक्ता और भोज्य कोई तो भोक्ता है तो बाकी भोज्य ये अग्नि सोमात्मना भुक्त काले ध्यात सारा जगत को अग्नि सोम रूप से भोजन काल में ध्यान करता है भुगतान है अग्नि भोग्य हो गया सोम ये सारा जगत भो अग्नि सोम ध्यान करने वाले भक्ता का अन्न कृत दोष न अन्न कृत दोष होता है जो जिसका अन्न खाता है उसके पाप ग्रहण कर लेता है तो अन्न दोष होता है ऐसे चिंता करने से अन्न दोष नहीं होता है प्रासंगिकं सफलं सफलम ध्यान दशे प्रसंग से फल दिखाते नैश्वान अग्नि भोज्यम अन्न सोम तब तुभम अग्निम सर्व पश्यतो अन्न है नैश्न अग्नि तब एक प्रत अग्निशोम वो अग्निशम दो में मिलकर होगी ये सर्व अग्निशम भक्ता और इस पश्चात इसे जो ध्यान कर चिंतन करता है अन्न दो का लेप अन्न दो से न लेप नही होता ये ध्यान करना चाहिए तब इसलिए ये भोजन के पहले ये श्लोक पंचदोष अध्याय पाठ करते हैं इसमें सर्वशास्त्र का सार उपदेश किया गया और अन्न दोष का अभाव के लिए भी श्लोक इस है इसलिए इस श्लोक पाठ करते हुए पंचदश्या भजन के पूर्व अभी चल रहा है परमात्मा सर्वात्म का इत सर्वात्म सर्व्यवहारास्पत्व ईश्वर सिद्ध सर्वात्म होने से सर्व्यवहार का अधिकार नहीं ईश्वर च किंच हृदय सन्नीस्ो मत् स्मृतिर्जानपोहन रहमेव वेद्यो रहमेव वेद्यो वेदांत विदे सर्व हृदय सन्विष्ट अहम सबके हृदय में निशत बुद्धि मक्त स्मृतिमंस निरसे ही सबका जोस्मरण ज्ञान होता है और के निवृत्ति है आपको हम अब अपहम अपना ज्ञान नाश सर्वे ही वेद ही अहमे वेद्य सम्पूर्ण विद्या के द्वारा वेद्य नहीं है वेदांत कृद वेदांत संप्रदाय करने वाले वेद वेदी वेह अवेद को जानने वाला नहीं वेदाथे के और वेद के अवसर जानने वाले नहीं है सर्वात्मक में सर्वस्व अहम अहम ब्रह्मादि ृपक्ति लेकरेखर आत्मतः बुद्ध तद्गुणाणेषण दृष्टि आत्मरूप स्थित आत्मरूप स्थित तदुण दोषाणेषण दृष्टि में स्थित गुण दोष का दृष्टि दृष्टा विशेष बुद्धि ते दृष्टा की अतः बुद्धिमध्यस्थ गुण दोष दृष्टि बुद्धि में स्थित बुद्धि में स्थित गुण दोष का दृष्ट होनी चेह अतः भाष्य अतः मक्त मेरे से ही अर्थात मेरे से आत्मा से ही सर्व प्राणी नाम स्मृति ज्ञानम तमरण ज्ञान उनकी निवृत्ति स्मरण की अनुभव ये सब मेरे से ही होते तो। हैं साक्ष्य रूप से बुद्धि निश्चित से मत् में सर्व कर्माध्यक्षा जगत यंत्र सूत्र धारा मत्तः परमात्मा जो सर्वकर्म का अध्यक्ष है ताकि जगत यंत्र सूत्र का आधार अंतर्या करके नियामको प्राणी नाम स्मृति ज्ञान तब अपित भगवत अधिनिय भगवत वैषम्य क्या है प्राणी की स्मृति और ज्ञान स्मृति ज्ञान का अपृति ये भगवान के अधीन है तो भगवान यदि किसको स्मरण दिलाते किसको ज्ञान किसको ज्ञान स्मरण का करते हैं तो भगवान है। ये वैषम्य होगा इत्यासों का ये सांभा पुण्य पुण्यकर्मी पुण्यकर्माधे न ज्ञान स्मृति कर्म वाले के लिए कर्म से ही ज्ञान और स्मरण होते है तथा तो पापकर्मी जो पाप कर्म करने वाले पाप कर्मानुरूपण स्मृति ज्ञान और अपने पाप कर्म के कारण ही स्मरण ज्ञान के निवृत्ति हो जाती है अपायनम अपहन का निवृत्ति अपगमन यही परमात्मा करते परमात्मा सामान्य कारण है और पुण्य का विशेष कारण है इसलिए परमात्मा में वैषम्य दोष नहीं है जन्मतरा दो अनुभूत ऐसी परामर्श है किस किस को सूर्य में अनुभूत का परामर्श होता है और अन्य परामर्श हो नहीं हो जो शुभ संस्कार है शुभ संस्कार के अनुसार उसमें शुभ कर्म में प्रवृत्ति होती है ये पुण्यकर्म का फल है स्वभाव विश्वपृष्ठ से आप ज्ञानम अनुभव यह अनुभव देश काल स्वभाव से विश्वकृष्ठ दूर होने पर भी ज्ञान होता है अनुभव किस किस को होता है और योग अभ्यास करने से ज्ञान होता है वो पुण्य कर्म का फल धर्मा धर्म धर्माभ्यास विचित्रम कूर्वतम न ईश्वर सभी ईश्वर यद्यपि विचित्र करते फिर भी धर्म और अधर्म ये विशेष कारण है धर्म से विचित्र करने से वही नहीं तो अन्यत वेद वेद पर्रह्म भगवत अनत शंका बारयत तो वेद परब्रह्म पर्रह्म अलग भगवान श्रीकृष्ण से अभी के निवारण करते वेदरह वेद के द्वारा नई ही वेद अहम अहम का परमात्मा वेदीत वेदाता पौरषे पैरती वेदात पौरषे नहीं अकुषे वेदांता अर्थ कुछ वेदांत वेदांत को बनाने वाले नहीं है अर्थात वेदांत के संप्रदाय करने वाले ईश्वर ही परमात्मा है और उसे नहीं वेदांता संप्रदाय कृत वेदांत के संप्रदाय गुरु श्री सब परंपरा से उपदेश संप्रदाय करते हैं तदर्थ संप्रदाय प्रवर्तक तदर्थ यथा तथ्य ज्ञान अवस्थमा वेदांत के अर्थ का संप्रदाय प्रवर्तक है परमात्मा ये परमा परंपरा से गुरु शिष्य परंपरा से अर्थ का प्रवर्तक है संप्रदाय का प्रवर्तक है परमात्मा संप्रदाय के, के प्रवर्तक होने के लिए वेदांतिक अर्थ के यथात्म ज्ञान भी होना चाहिए तदर्थ यथार्थम ज्ञान वत्तुम यथार्थ ज्ञान वत्तुम आह वेदार्थ वेदी देव वेद वेदिका तो भी जानने वाले वेदिक जानने वाले परमात्मा जाने से वेदांत संप्रदाय प्रवेश प्रकार ही परे उत्तर श्लोकाना तात्पर्य वक्त धृत्त क्रिएत का आजागैर श्लोन काले अति की भागवत ईश्वर से नारायण्य विभूति संक्षेप उत विशिष्ट उपाधि यदादित इत्यादि भगवान ईश्वर का जो नारायण है निका विभूत नाम संक्षेप विभूति संक्षेप विस्तक विभूति संक्षेप सेभूति कहा से शुद्ध ब्रमण विशिष्ट उपाधि उपाधि उपाधि उपाधि के कारण कारण शुद्ध गया? आहित्यादि नहीं, आध्याय आध्याय समित उत्तरसंद आगे सन्दर्भ कांथ का तात्पर्य भगवान करते अधुना तथा इतर तस्गा तो क्षरा छाविभक्तयावन निर्भिधारयोका आरभ्यत्म के निरूप्य स्व निर्धारण करने जो परमात्मा ही क्षराक्षर उपाधि प्रविभक्त क्षर और अक्षर जो उपाधि है इसे प्रविभक्त विभक्त है के शुद्ध केवल ब्रह्म स्वर उपर निर्धारण करने की इच्छा से उत्तर श्लोका आरम्भ किए जाते हैं न केवल निर्दाधिक आत्म स्वरूप निर्धारण है उत्तर निरपाधिकार केवल आत्मा का स्वरूप निर्धारण करने के की, की इच्छा से भगवान आगे श्लोक उप करते है केवल निरिपाधिक आत्म स्वरूप निर्धारण करने के लिए उत्तर ये बात नहीं किन्तु सर्वस्व गीता शास्त्र के अर्थ निर्धारणार्थ इतिहास इतना केवल नहीं संपूर्ण गीता शास्त्र का जो अर्थ है उसका निश्चय करने के लिए भी आगे श्लोक है आगे श्लोक द्वारा संपूर्ण गीता शास्त्र का अर्थ होता है सोलह सत्रोकन सांस अनायागत अधिक अतीत अनायागत अध्याय जो अध्याय चले गए चौदह अध्याय पंचदश आगे सोलह सत्रह तीन अध्याय सबके अर्थ को अर्थ जितने, उसको राशि कृत्य ढेर एक राशि प्रेम दो उपाधि एक अक्षर उपाधि दो हो जाएंगे और एक परमात्मा तीन है राशि प्रेम ढेर तीन विभाग हो जाए सब कुछ ब्रह्मांड में दो कुछ उपते न सर्वात्म अशुद्ध्यादि दोष पृथक्तम तो सर्वात्म होने से अशुद्ध आदि दोष की प्राप्ति होगी परमात्मा में इसको दिखाते द्वामो द्वा विमो दिनये सर्वानि सर्वानि सर्वानि उच्यते उच्यते उच्यते दो पुरुष क्ष सर्वाणी भूता अक्षर एक क्षर और एक अक्षर तो क्षर क्या है अक्षर क्या है स्वयं भगवान कहते हैं क्षर सर्वानी भूतानी संपूर्ण भूत अच्छा है कार्य जितने है, तो क्षर है और कूटस्थ तो अक्षर उसके कारण है कूटस्थ है या माया अक्षर है क्योंकि अज्ञान क्यों ज्ञान के बना उसके नाश नहीं होता है उसको अक्षर का माया है ब्रह्म नहीं आज ब्रह्म के लिए आगे कहीं उत्तम पुरुष ये देव का भी है पुरुष कैसे कहा गया टीका में कहा पुरुष उपाधि न साक्षातः के पुरुष कहा गया चर अक्षर को नाते में देव पृथक राशि कृतो दे, दे अलग अलग है पुरुषो से और पुरुष के उपाधीवन से पुरुष से कहा गया लोह कहते तो संसार चरस्व क्षरित क्षर बीना एक राशि जो नष्ट हो जाता है, है अपरह, वो क्षर है एक राशि अपर पुरुष अक्षर तद विपरीत जो नष्ट नहीं होता है प्रणय नाश होने पर भी माया शक्ति रह जाती है वो अक्षर है भगवत माया शक्ति अक्षर है मायाशक्ति क्षराक्ष उत्पत्ति बीजन क्षर नाम संपूर्ण कार्य वर्ग उसकी तो उत्पत्ति का बीज कारण माया शक्ति परम पुरुष भगवत अक्षर कहीं ब्रह्म के लिए अक्षर कहा गया इसलिए यहाँ परमात्मा ब्रह्म देना को माया शक्ति यहाँ अक्षर कहा गया तारीक अनुमान सृजय कार्य लिंगम यसी। यसी है अनुमान कार्य ही हेतु इसके हनुमान कथन करते क्षराख्य पुरुष से उत्पत्ति बीजन क्षर नाम जो पुरुष तो है उसकी तो उत्पत्ति का बीज कारण कारण नहीं होगा तो कार्य कैसे होगा क्षर है कार्य उसकी उत्पत्ति बीज है कारण माया शक्ति बिना भक्त नाम कर्मादिंस्काराद उत्पत्तिर आशंक्य कस निमित माया शक्ति मत शंका करते हैं माया शक्ति मानने की आवश्यकता क्या है भक्ताओं के कर्म है कर्म संस्कार आदि कर्म आदि संस्कार से ही सब कार्य बन जाएगा जगत की उत्पत्ति हो जाएगी ऐसा संस्कार तमित कर्म संस्कार सब निमित्त कारण तो है किंतु उपादान कारण भी चाहिए माया शक्ति उपादान निपुण स्वाह अनेक संसार जंतु काम कर्म आदि संस्कार आश्रय अक्षरो अनेक संसारी जंतु काम कर्म आदि संस्कार अनेक संस्कार का आश्रय अनेक संसारी जीव संसारी जीव अनेक है संसारी जंतु काम कर्म के काम वासना कर्म ज्ञान यथा पूर्व कर्म पूर्व प्रज्ञा यथा कर्म यथा इनके संस्कार का आश्रय है अक्षर और पुरुष सब जीव के संस्कार कर्म उत्मता का है प्रणय कार्य अक्षर और पुरुष काम कर्म आदि आदि शब्दों में ज्ञान काम कर्म और ज्ञान ध्यान ज्ञान से ध्यान उपासना प्रकृति ये प्रकृतरव प्रकृति पुष्बनाषो ग्रहण क्या इस शंका को आकांक्षा द्वारा स्वयं भगवान क्षर सर्वाणी भूता क्षर सर्वाणी भूता विचार जातम से सर्वाणी भूता तो तो तो तो, है सर्व कार्य उपचार है राशि रहे कुटा तेन स्थित संपीटित कुटशब्दवासी कहव्य अथवा कृटो माया वंचना जिन्मता कुटिलता पर्याय कूटकाच माया है वंचना है जिन्मता कुटिलता एक पर्यावरण अनेक माया आदि प्रकार स्थित तो कूटस्थ माया आदि प्रकार से कूटस्थ ठीक जो माया है प्रश्न है उसका उत्तर बिना ब्रह्म ज्ञान अनासा ब्रह्म ज्ञान के बिनाश नहीं होता है केवल एक ब्रह्म ज्ञान से निवृत्ति होती है इसीलिए संसार बीज अन्या क्षरत अक्षर उचित संसार का बीज है माया ऐसा नाश नहीं होता है अनंत ब्रह्म ज्ञानी के नश नहीं होता है मक्षर कि नश्यति दिनात्मक नहीं करती फिर माय। राय कार्य कारणारे राशी दर्श्तः राश्यंतरम दर्शे गो ढोर गताए एक ही कार्य संपूर्ण कार्य वर्ग कारण होगी माया उतस्थ ये दोनों दिखा करके और तृतीय राशि दिखाते है दो उपाधि होगी एक क्षर कार्य वर्ग अक्षर है माया ये दोनों उपाधि उपाधि उपाधिदेय के दोष से असंबद्ध है अस्पुष्ट शुद्ध स्वरूप परमात्मा विलक्षण क्या है चराक्षर उपाधि असंबदाधि गुण्देष उपाधिद्व कृत जो गुणोदोषराक्षर को उपाधिवय उसमें होने वाले गुण दोष से असंबंध संबंध नहीं उनके क्या निष्पन्न हुआ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव कोई दोष नहीं नित्य है शुद्ध है बुद्ध ज्ञान सर्व उत्कृतभाव सर आत्मा उत्तम पुरुष उत्तम कार्य तो उत्कृष्ट तो उत्कृष्ट पुरुषस्थ चराक्षर की भिन्न अत्यंत विलक्षण कार्यकारण के भिन्न आभ्या चराक्षर दुन की भिन्न परमा परमस्व आत्मा से परमात्मा इकना आभ्यां कार्य तो चराक्षर अभ्यामी चराक्षर दुनती भिन्न उत्तमो उत्तम अन्य पद्धत वस्तुत क्षराक्ष्म दृष्ट्युषस्तु अन्न उतम उतमो अन्न्य पद वस्तुतः क्षराक्षरात्म अभाव क्षरत्व अक्षरत्व क्षराक्षर नहीं दोनों ये भिन्न है इससे विलक्षण है इसे चिंता न करने के लिए उत्तम पुरुषस्तु अन्न ऐसे भिन्न है परमात्मा भाष्य नहीं परमच आत्मा परमात्म। से परमात्मा परम कैसे देहादि अविद्यात आत्म्य देहादि अविव्यात आत्मा आत्मा तो एक है उसमें परमात्मा कैसे आत्मा तो एक यदि तो परम विशेषण व्यक्त होगा इसलिए कहा अविव्यात आत्मा अभिव्यात आत्मा देहमेत्मा इंद्रिया आत्मा मन प्राण आत्मा अंतकरण ये सब आत्मबुद्धि होती है मिथ्याआत्मा परम देहां प्रत्येकचेतना अभिव्याता पर संपन्नभूत कात्म पर आत्मा है च पर उदाह उदाह जड़वर्गस्वृत्व स्वातंत्र निर्देव है जड़ वर्ग अन्य होगा स्वतंत्र होगा कांख्याल मानते हैं प्रकृति प्रधान एक अलग है स्वतंत्र है पुरुष से भिन्न है स्वतंत्र का नहीं इस निरात ये परमात्मा कैसा है ये लोकत्र आविस्त विभर्त्योको पूरा हो गया उत्तर स्म पत्ती राह ये लोकत्रयमाश्य विभर्त्य जय ईश्वर उत्तम पुरुष दुन अच्छा तो अन्य जो उत्तम पुरुष है वह नहीं है दोनों से भिन्न है क्षर संपूर्ण कार्य और उनके कारण माया उनसे भिन्न है पुरुष परमात्मा इतनी उदाहरण परमात्मा इसे क्या परमात्मा क्या है ये लोक प्रेम आविष्य अव्यय ईश्वर विभर्ति में प्रविष्ट होकर के अविनाशी ईश्वर सबक धारण करने वाला लोक में में प्रविष्ट है लोकत्र टीका लोक, ही परमात्मा का विशेषण है जो लोकत्रीन लोक भूव स्वराक्ष लोक टीका में लोकत्री उपलक्षण सर्व जगत अतिवचित तीनों कहन से भू कहेंगे तो पाता सौ सात तरा तला सब का ग्रहण हो जाएगा भोग में स्व कहेंगे तो आगे सब ग्रहण हो जाएगा सारा ब्रह्मांड भू तीनोग परमात्मा प्रविष्ट कैसे चैतन्य बल शक्त्या चैतन्य बल क्या है चैतन्य में वे बलम चैतन्य बलम उसमें शक्ति माया टीका मन चैतन्य में वे बलम सत्य सत्य माया उसे माया से प्रविष्ट है चैतन्य बोलो सत्या चैतन्य ही बोलो उसमें सत्य माया कया मतलब माया के द्वारा लोकप्रे में प्रविष्ट है माया से प्रविष्ट है अब इसके प्रविष्य विभरती धारण करते धारण पोषण सबको धारण करते है सबको धारण करेंगे तो वो सक्रिय हो जाएंगे ठीक है जगत धारण परत से व्यापार अंतर बाराए थे जगत धारण करने के लिए परमात्मा को कुछ व्यापार करना पड़ेगा उसका वारण करते स्वरूप सद्भाव मात्र धारे स्वरूप सद्भाव स्वरूप सद्भाव केवल विद्यमान होते ही मात्र से धारण करते कुछ करना नहीं पड़ता मात्र से ही धारण समृद्धि ठीक है अन्य तो वो जब जगत को धारण करते उसका भी कोई धारण करने वाला होना चाहिए अन्य धारित नहीं स तो अचलतो अचल है नित्य ठीक इसलिए उसका कोई धारक धारक नहीं अव्यय अव्यय अव्यय इसका व्यय नहीं अभी नाद शरीप इसका कोई धारण करने वाला नहीं व्यक्ता व्यक्त भरते विश्व ईश्वर गृही ये श्रुति ने कहा गया एक अक्षर च संयुक्त क्षर अक्षर से संबदे व्यस्ताज भरते व्यक्त अवेक क्षर अक्षर अक्षर व्यक्त अगर अक्षर इन धन को धारण करता।, करता है ईशा ईश्वर सारा विश्व को धारण करता है स्मृति में कहा गया स्थिति ने कहा ईश्वर नारायण अक्षर ईशा ईश्वर किंच लोक, नाम, लोक में, में का जो नाम प्रसिद्ध है पुरुषोत्तम नाम प्रसिद्ध हैख्याषोत्तम है। है है। नाम से विलक्षण उत्तम है जो धारण करने वाले ईश्वर इनका नाम पुरुषोत्तम में ये जो नाम प्रसिद्ध है अश्वकन्नादिवत अस्व नाम अर्थ विशेष अभाव भगवत के ईश्वरवत्त ईश्वरत्तम साति नृत्य एक अश्वकन पौधा है उसका नाम अस्व अश्वे तो अस्वगी जैसे कर्ण जैसे ऐसा नहीं करण जैसे उसका है ऐसा नहीं किन्तु पौधा का नाम है अश्वत्म शब्द है क्या वो तो रूढ़ है किसी पौधा प्रेरणा में रूढ़ है तो यौगिक अर्थ नहीं ठीक है इस प्रकार परमात्मा का नाम पुरुषोत्तम तो हो गया उसमें शब्दार्थ कुछ निर्णय नहीं लेना पूर्व से शंका करता है एक रूढ़ अर्थ विशेष अभाव कोई विशेष अर्थ नहीं रूढ़ार्थ है विशेष अर्थ नहीं उनके ईश्वर सामान्य है पुरुषोत्तम है उनका नाम पुरुषोत्तम जैसे किसी व्यक्ति का नाम कोई रख देता है पुरुष पुरुषोत्तम रख दिया कुछ ना कुछ नाम रख देते तो इसका अर्थ इसमें नहीं है इसी प्रकार भगवान का नाम पुरुषोत्म रखा गया शास्त्र में तो भगवत हो तो कि लौक के स्तर बदल तो क्या होगा लोक में जैसे कोई ईश्वर है राजा आदि है ईश्वर तो ही कुछ कोई ग्राम के ईश्वर है कोई देश का जिला का कोई देश का प्रदेश का उससे बढ़ करके उससे बढ़ करके अलग अलग है में ईश्वर होता है साथ ही बढ़कर के एक, एक प्रदेश का है एक देश का एक ग्राम का है ग्राम का ईश्वर कुछ चल का ईश्वर इस, इस प्रकार जो ईश्वर होते साथ साथी से उससे बढ़कर उससे बढ़कर होते इसी प्रकार ईश्वर लौकिक ईश्वर के समान साथ ही से होगा उससे बढ़कर ही तो होना चाहिए इसका निराकरण करते न्याया तीन पुरुषोत्तम सत नाम प्रसिद्धम तस् नाम निर्वचन प्रसिद्ध जो पुरुषोत्तम नाम है उसका निर्वचन की प्रसिद्धि से उसका दर्शन निवृत्तिष अहम ईश्वरी से आत्मा दर्शय भगवान लिखाते है मैं निवृत्ति से ईश्वर सात से नहीं लग के ऐश्वर्य से नहीं अर्थ पुरुषोत्तम का अर्थ दिखाते हैं भगवान कहते हैं पुरुषोत्तमः पुरुषोत्तमः तो है चोत्तम अथस्म लोकेत पति पुरुषोत्तमः स्मा क्षर अति अहम क्षरअतीत क्षर संपन्न भूत कार्यवर्ग उससे अतीतमे और अक्षरादिव अक्षर कारणमाया उससे भी उत्तम उससे भी विलक्षण अतः लोक वेदे अहम तो पुरुषोत्तम पति अस्ल लोक में और वेद में प्रख्या प्रसिद्ध पुरुषोत्तमी नाम से भाष्य में में सीखा यस्मा निश्चित श्लोक में यदि स्कूल अपेक्षित कथन करते भाष्यक्षरमीह संसारया वृक्षम अश्र्थाख्यम अतिक्रोह अक्षरादी संसार वृक्ष विजय उत्तम उत्कृष्टतम ऊर्धतम चतः क्षाक्षराभ्याम्वाद अस् अतः तो, अतः तो क्या क्या परिभाषण यस्मात्मतिह तो क्षर को अतिक्रांत करने वाले क्षरकोमी संपूर्ण कार्यवर्ग संसार माया संसार माया वृक्ष संसार के रूप से बनना क्या कार्य वर्ग कार्य है अश्वत्थाख्यम अश्वस्कार ऊर्दमूलमधाख्य अश्वत्थ इससे अतिक्रांत अहम क्षर से अति संसार से अतिक्रांत तीलक्षण उसका कारण माया से भी विलक्षण है अक्षरागम अक्षर कौन संसार वृक्ष बीजेपूता संसार वृक्ष का कारण है माया उससे भी अच्छा अच्छा अच्छा उत्तम उत्तम कारण से उत्कृष्ट उतः अतः टीकाम अतः इसीलिए अतः क्षराक्षराध्याम उत्तम ये यस्मादेश क्षर अक्षर दोनों से उत्तम होने से के अपेस्वी लोके दे अस्मी का भवानी लोक में, अर्वेद में। प्रक्षा क्या प्रक्षा के और वेद में प्रति पुरुषोत्तम महान भक्त जन विदु भक्त लोग जानते पुरुषोत्तम लोक में अकव कांत का मेरा नाम पुरुषोत्तम करते हैं इधम नाम निबद्धनि ग्रंथ में रखते पुरुषोत्तम अन अभिधान अभिग्रहते नाम से मेरी करते हैं उत्तम पुरुषेष्ट पुरुषतम जो उत्तम दिया है उत्तम का पुरुष उत्तम का उत्कृष्टतम ऊर्धवतम का दिया तो उत्तम पुरुष उसके साथ उत्तम पुरुष हो आत्मनो प्रपंच तो आत्मन अच्छा एक पद अपंच है निष्पंच है आत्मा में निष्पंच है उसका ज्ञान स्तुति करते ज्ञानम सौती अपना निष्प्रपंच अपना आत्मा में निष्प्रपंच जो ज्ञान उसी ज्ञान की स्तुति करते हैं कैसे फल ज्ञान के फलपथन करके फल कथन के द्वारा निष्प्रपंच करते है अप्रपंच ज्ञान फलो अथ अथ इधानीम यथा निरुक्तम आत्मा ये वेद तथ्य फलम उचित जैसे कहा गया आत्मा क्षर अक्षर से विवक्षण है उत्तम पुरुष है उसको जो जानता है उसका फल कहते ये मेहमू जाति पुरुषोत्तम स सर्विध भजति मानती भारत पुरुषोत्तम असमोघो जाना मैं पुरुषोत्तम हूँ एवं इस प्रकार क्षर अक्षर अच्छा से विलक्षण में पुरुषोत्तम हूँ ये सब जाना असमोध समूह वर्जित होकर तो जानता है संशय पर करके होकर तो जानता है अहमअ पुरुषोत्तमिद सर्वविद भाजप सर्वे मेरा ही भजन करता है ओम ओन बृहस्पति हृदम वहाँ सहमारे हरिमा